श्रीमद्भागवत महापुराण द्वादश द्वाद स्कंध नमो भगवते वासुदेवाय अथ प्रथमोध्या कलयुक्के राजंशों का वर्णन स्वधामा अनुगते कृष्णे यदुंश विभूषणे कस वंशोत्थिव्या चक्ष राजा परीक्षित ने पूछा भगवन यदु वंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण जब अपने परम धाम पधार गए तब पृथ्वी पर किस वंश का राज्य हुआ तथा अब किसका राज्य होगा आप कृपा करके मुझे यह बतलाइए योरंजमो नाम भाबद्रथोंप तस् शुनको हवा स्वामीन महात्म प्रद्योतसमान कर्ता यलक सुत विशाखूपतुत्रो भविताजक नन्द वर्धन तत्पुत्र पंच अष्ट तिंसोत्तर शतम भोगती पृथ्वी श्री सुखदेव जी ने कहा प्रिय परीक्षित मैंने तुम्हें नौवें स्क में यह बात बताई थी कि जरासंध के पिता बृहद्रथ के वंश में अंतिम राजा होगा पुरंजय अथवा रिपुंजय उसके मंत्री का नाम होगा सुनक वह अपने स्वामी को मार डालेगा और अपने पुत्र प्रद्योत को राज सिंहासन पर अभिषिक्त करेगा प्रद्योत का पुत्र होगा पालक पालक का विशाखयुप विशाखयूप का रज, राजक और राजक का पुत्र होगा नंदीवर्धन प्रद्योत वंश में यही पांच नरपति होंगे इनकी संज्ञा होगी प्रद्योतन ये 138 वर्ष तक पृथ्वी का उपभोग करेंगे शिशुनागतस्तथो भाव्य का क्षेम धर्म तस्तः क्षेत्र इसके पश्चात शिशुनाग नाम का राजा होगा शिशुनाग का काक वर्ण उसका छेम धर्मा और क्षेम धर्म का पुत्र होगा क्षेत्र विधिस्त जात श्रुर्भविष्य दर्भको भावी दर्भक स्मृत क्षेत्र का विधि उसका अजात शत्रु फिर दर्भक और दर्भक का पुत्र अजय होगा नंदीवर्धन वर्धन आजे यो महानंदी सुतस्तः शिशुनागा दशी वही तेष्युतर शतत्रोक्ष पृथ्वी कुश्रेष्ठ कलहु नृपा महानंदी सुतोराजन् शुद्री गर्भोदली महापद्मा कश्चि नंद क्षत्र तथो नृपा भविष्य धार्मिका अजय से नंदी वर्धन और उससे महानंदी का जन्म होगा शिशु नागवंश में ये दस राजा होंगे ये सब मिलकर कलयुग में तीन सौ साठ वर्ष तक पृथ्वी पर राज्य करेंगे प्रिय परीक्षित महानंदी के शुद्रा पत्नी के गर्भ से नंद नाम का पुत्र होगा वह बड़ा बलवान होगा महानंदी महापद्म नामक निधि का अधिपति होगा इसीलिए लोग उसे महापद्म भी कहेंगे वह छत्रीय राजाओं के विनाश का कारण बनेगा तभी से राजा लोग प्रायः शुद्ध और अधार्मिक हो जाएंगे सा एक छत्राम पृथ्वी मनल शासन शास्यति महापद्मी भार्गव महापद्म पृथ्वी का एक छत्र शासक होगा उसके शासन का उल्लंघन कोई भी नहीं कर सकेगा क्षत्रियों के विलास में हेतु होने की दृष्टि से तो उसे दूसरा परशुराम ही समझना चाहिए तष्टो भविष्य सुमाल प्रमुखाश्रुता या इमाम महिम इोक्ष्य स्मश्रुत उसके सुमाल आदि आठ पुत्र होंगे वे सभी राजा होंगे और सौ वर्ष तक इस पृथ्वी का उपभोग करेंगे नौन दश्चिन प्रपन्ना सती तेजा भाव जगती मौर्या भोक्ष्य वही कलऊ सियायन तथा चाणक्य के नाम से प्रसिद्ध एक ब्राह्मण विश्वविख्यात नंद और उनके सुमाल्य आदि आठ पुत्रों का नाश कर डालेगा उनका नाश हो जाने पर कलयुग में मौर्यवंशी नरपति पृथ्वी का राज्य करेंगे स एव चंद्रगुप्त वै दिजो राज्युत वारिशारो ततचाशोकवर्धन वही ब्राह्मण पहले पहल चंद्रगुप्त मौर्य को राजा के पद पर अभिषिक्त करेगा चंद्रगुप्त का पुत्र होगा वारिसार और वारिसार का अशोक वर्धन। श्रेयसा भविता तस् संगत सुयतः सुत शालिशुक स्तः सोम शर्मा अशोक वर्धन का पुत्र होगा श्रेयस श्रेयस का संगत संगत का शालिशुक और शालिशुक का सोम शर्मा सत धनवा ततस्त भविता तदृहद्रथ मौर्ये ते दस नृपा सप्ततिर सोक्षवी कलौ कुरकु हवा बृहद्रथ मौर्य तर सेपति कलौ उस्तु शुंगस्व स्वयं राज्यम करिष्यति अग्निमितस्मांजेष भविष्य सोम शर्मा का सतधन्वा और सतधनवा का पुत्र बृहद्रथ होगा कुरुवंश विभूषण परीक्षित मौर्यवंश के ये दस नरपति कलयुग में एक सौ सैंतीस वर्ष तक पृथ्वी का उपभोग करेंगे बृहद्रथ का सेनापति होगा पुष्यमित्र शुंग वह अपने स्वामी को मारकर स्वयं राजा बन बैठेगा पुष्यमित्र का अग्निमित्र और अग्निमित्र का सुजेष्ट होगा फुटनोट मौर्यों की संख्या चंद्रगुप्त को मिलाकर नौ ही होती है विष्णु पुराण आदि में चंद्रगुप्त से पांचवे दशरथ नाम के एक और मौर्य की वंशी राजा का उल्लेख मिलता है उसी को लेकर यहाँ दस संख्या समझनी चाहिए वसुमित्रो भद्रक पुलिंदो भविता ततः तथो घोषस्माज्रमित्रो भविष्य सुज्येष का वसुमित्र वसुमित्र का भद्रक और भद्रक का पुनिंद पुनिंद का घोष और घोष का पुत्र होगा वज्रमित्र तथो भागवतस्तम देवभूतिर श्रुता शुंगा दशते भोक्ष भूमि वर्ष शिक वज्रमित का भागवत और भा, भागवत का पुत्र होगा देवभूति शुंगवंश के ये दस नरपति 112 वर्ष तक पृथ्वी का पालन करेंगे तथा ततः भूमिपगुणा नृप शुंगम भेवभूति कण्डो महास्तु कामिल स्वयं कृष्यते राज्यम वसुदेव महामती सी तस्य भूमित्राएण सुत नारायणस्य से भवितासु शर्मा नाम विश्वतः परीक्षित शुंगवंशी नरपतियों का राज्यकाल समाप्त होने पर यह पृथ्वी कर्णवंशी नरपतियों के हाथ में चली जाएगी कर्णवंशी नरपति अपने पूर्ववर्ती राजाओं की अपेक्षा कम गुण वाले होंगे शुंगवंश का अंतिम नरपति देवभूमि बड़ा ही लंपट होगा उसे उसका मंत्री कर्णवंशी वसुदेव मार डालेगा और अपने बुद्धिबल से स्वयं राज्य करेगा वसुदेव का पुत्र होगा भूमित्र भूमित्र का नारायण और नारायण का सुशर्मा सुशर्मा बड़ा यशस्वी होगा काण्वाजना भूमि चुप्त पंच छ शता वर्षाण चलहु युगे कर्णवंश की चार नरपति काणवायन कहलाएंगे और कलयुग में 345 वर्ष तक पृथ्वी का उपभोग करेंगे हत्वा काणव सुशर्माण तद्भृत्यो वृष्णो बलि गाम भोक्षतीय कच्चि कंचित काल सम प्रिय परिचित कण्वंशी सुशर्मा का एक शुद्र सेवक होगा बलि वह अंधजाति का एवं बड़ा दुष्ट होगा वह सुशर्मा को मारकर कुछ समय तक स्वयं पृथ्वी का राज्य करेगा कृष्ण नामाथ तद्राता भविता पृथ्वी पति श्री शांत कर्ण तत्पुत्र पौर्णमासु तत इसके बाद उसका भाई कृष्ण राजा होगा कृष्ण का पुत्र श्री शांत कर्ण और उसका पौर्णमास होगा लंबोदरस्तु तत्पुत्र तस्मा चीन बिलको नृप मेघ स्वाति चिबिल तनिष्टकर्मा हतरी सभीपुत्र तथो राजनंदन पौर्णमास का लंबोदर और लंबोदर का पुत्र चिबिलक होगा चिबलक का मेघस्वाति मेघ का अटमान अटमान का अनिष्टकर्मा अनिष्टकर्मा का हाले हाले का तलक तलक का पुरुष भीरु और पुरुष भीरू का पुत्र होगा राजा सुनंदन चकोरो बहवो यिवस्वातिर इंदम तस्या गोमती पुत्र पुरी मान भविता ततः परीक्षित सुनंदन का पुत्र होगा चकोर चकोर के आठ पुत्र होंगे जो सभी बाहु कहलाएंगे इनमें सबसे छोटे का नाम होगा शिवस्वाति वह बड़ा वीर होगा और शत्रुओं का दमन करेगा शिव का गोमती पुत्र और उसका पुत्र होगा पुरीमान मे दिराह शिव कसकंदो युत का, मेदाशिरा, मेदाशिरा का शिवस्कंद शिवस्कंद का यज्ञश्री यज्ञश्री का विजय और विजय के दो पुत्र होंगे चंद्र विज्ञर लोमधि एक निपस्त चुद शिच सरपंचा सच पृथ्वी भोक्ष्यंते कुरुनंदन परीक्षित ये तीस राजा चार सौ छप्पन वर्ष तक पृथ्वी का राज्य भोगेंगे सप्ताह भीरा आवभृत्या दशगर्द गर्दिन्नोलपा कंका षोडश भूपाला भविष्य तिलहोलपा परीक्षित इसके पश्चात अवभृति नगरी के साथ आभीर दस भी और सोलह कंक पृथ्वी का राज्य करेंगे ये सबके सब बड़े लोग होंगे तथोष्टौ यमुना भाव्या चतुर्दश तुरस्कका भोजो दश गुरुंडाच मौना इनके बाद साठ यवन और चौदह तुर्क राज्य करेंगे इसके बाद दस गुरुंड और ग्यारह मौन नरपति होंगे एते भोग क्षंत पृथ्वी च नवाधिक नवती मौना एककादश्यीड़ संस्थित तत किल किलाृपत भूतनंदोथ वि शिशूनंदी से त्राता यसोदानंदी प्रवीरक वर्षशत भविष्य मौनों के अतिरिक्त ये सब एक हज़ार निन्यानवे वर्ष तक पृथ्वी का उपभोग करेंगे तथा ग्यारह मौन नरपति तीन सौ वर्ष तक पृथ्वी का शासन करेंगे जब उनका राज्यकाल समाप्त हो जाएगा तब किली नाम की नगरी में भूतनंद नाम का राजा होगा भूतनंद का वंगिरी वंगिरी का भाई शिशुनंदी तथा यशोदानंद यशोनंदी और प्रवीरक ये एक वर्ष तक राज्य करेंगे तेषां तेजा भवितारस्य भवितालिका पुष्पमित्रोथ राज्यों दुर्मिश तथ इनके तेरह पुत्र होंगे और वे सब के सब बालिक कहलाएंगे इनके पश्चात पुष्पमित्र नामक क्षत्रिय और उसके पुत्र दुर्मि का राज्य होगा एककाला इमें भूपा सप्तान्धा सप्तकोशला विदूरा पतथास्त एव परीक्षित बालिक वंशी नरपति एक साथ ही विभिन्न प्रदेशों में राज्य करेंगे उनमें सात आंध्र देश के तथा साथ ही कोसल देश के अधिपति होंगे कुछ विदुर भूमि के शासक और कुछ निशत देश के स्वामी होंगे माँगधा नाम तो भविताभि पुरजय कर पर वर्णान पुलिंद यदुमद्रकान इनके बाद मागध देश का राजा होगा विश्वपुरजी यह पूर्वोक्त पुरंजय के अतिरिक्त द्वितीय पुरंजय कहलाएगा यह ब्राह्मणादि उच्च वर्णों को पुलिंद यदु और मद्र आदिप्राय जातियों के रूप में परिणत कर देगा प्रजास् ब्रह्म भूयिष्ठास्थापय सतुर्मतिवान छत्रुस् पद्मवत्याम सभी पुरी अनुगंगा अप्रयागम प्रयागम फो क्षति मेदनीम इसकी बुद्धि इतनी दुष्ट होगी कि यह ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्यों का नाश करके शुद्ध प्राय जनता की रक्षा करेगा यह अपने बलवीर से क्षत्रियों को उजाड़ देगा और पद्मवती पुरी को राजधानी बनाकर हरिद्वार से लेकर प्रयाग पर्यंत सुरक्षित पृथ्वी का राज्य करेगा सौराष्ट्रवंत्याभिराश्च शूरा अर्बुद मालवाह भ्रात्या भविष्य शुद्रप झा जनाधिपाह परीक्षित जो जो घोर कलयुग आता जाएगा त्यों त्यों सौराष्ट्र अवंती आभीर शूर अर्बुद और मालव देश के ब्राह्मण ब्राह्मणगण संस्कार शून्य हो जाएंगे तथा राजा लोग भी शुद्रतुल्य हो जाएंगे सन्धो सस्त, संधोष तटम चंद्रभागा कौंतीम काश्मीर मंडलम भोक्ष्यंते शुद्रावाच्द्यालक्षास््रह्मवर्च सह सिंधु तटचंद्रभागा का तटवर्ती प्रदेश कौंतीपुरी और मंडल पर प्रायः शूद्रों का संस्कार एवं ब्रह्म तेजन नाम मात्र के द्विजों का और मम्लेक्षों का राज्य होगा तुल्य कालाये राजपरा भूभृत ए ते धर्मानित पर फलगोदा तेब्रमण परीक्षित ये सबके सब राजा आचार विचार में मिलेक्ष प्राय होंगे ये एक एक ही समय भिन्न भिन्न प्रांतों में राज्य करेंगे ये सबके सब परले सिर के झूठे अधार्मिक और स्वल्प दान करने वाले होंगे छोटी छोटी बातों को लेकर ही ये क्रोध के मारे आग बबूला हो जाया करेंगे स्त्री बाल गो द्विजघ्नाश्च पर धनाता उदिता प्राय अल्पसत्व अल्प ये दुष्ट लोग स्त्री बच्चों गौवों ब्राह्मणों को मारने में भी नहीं हिचकेंगे दूसरे की स्त्री और धन हथियार लेने के लिए ये सर्वदा उत्सुक रहेंगे न तो इन्हें बढ़ते दे लगेगी और न तो घटते क्षण में रुष्ट तो क्षण में तुष्ट इनकी शक्ति और आयु थोड़ी होगी असंस्कृता क्रियाहीना रजता तमसावृता प्रजास्ते भक्ष ही राज्य रूपिण इनमें परम्परागत संस्कार नहीं होंगे ये अपने कर्तव्य कर्म का पालन नहीं करेंगे रजोगुण और तमोगुण से अंधे बने रहेंगे राजा के वेश में विम्बलक्ष ही होंगे वे लूट खसोट कर अपनी प्रजा का खून चूसेंगे तन्नाथास्ते जनपदा तीलाचारवादि अन्यो राज क्षम जाति पीड़िता जब ऐसे लोगों का शासन होगा तो देश की प्रजा में भी वैसे ही स्वभाव आचरण और भाषण की वृद्धि हो जाएगी राजा लोग तो उनका शोषण करेंगे ही वे आपस में भी एक दूसरे को पीडित करेंगे और अंततः सब के सब नष्ट हो जाएंगे यही श्रीमद्भागवते महापराढ़े पार हंसा सहितायां द्वादश स्कंधे प्रथम